श्री श्रीरामकृष्णकमृत श्रीरामकृष्ण दक्षिण बाबूराम्माष्ट महोदय नीलकंठ मनोमोहन प्रभृति सह प्रथ परिच्छेद हाजरा महाशय अहेतुकी हा भक्ति प्रभु श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरम सभक्त मध्यान्होजना परं स्व्रकोष्ठे उपविष्ट अस्त चतशी अठादशतम ख्रीष्टवर्षा अक्टोबर मसल से पंचम दिवस समीपे भूतले मास्टर मटर्मशय हाजरा जेष्ठकाबूराम रामला मुखोपाध्याय हरिप्रभृत केचन उपबिष्टा केचन दंडा श्रीयुक्तकेशवस्मािया निमंत्रेण हेषा भवनम कलुटोलावन ग्री प्रभु कीर्तनानंदंचक्रे श्रीरामकृष्ण हा हाजरम प्रति अहम यह केशव हेशवसवने नवीन भवने उत्तम भोजन अत्यंतक्त हाजरामहाशय हा तथा तत्व तथा हाजरा तथा तर्कबुद्धि हाजरा महाशय बहु दिना श्रीप्रभुणा सह ठती अहम जानीति किंचितिद अभिम तस्धे श्री प्रभो किंचिति नि इत अलिंदे स्वीयासने उपवेश अनम सन्लाजपं चैतन्यदेव अधुनातन अवतरित मनते वदश्वर कवल शुद्धा भक्ति ददाती न तस्य तर ऐश्याों से ऐश्वर्य दत्ते तस्वी अष्टि प्रभृत तक उपजाते गृह कंचित ऋण अस्त प्राय सहस्य तदर्थ स उद्दिन अस्त ज्येष्ठकादय कार्यालय कर्म कौती स्वल्पेतन गृह दारापत्या परमहंस देवे अति अरा अंतरा अंतरा अगत्वा कार्यालय आगत् अभी तम साक्षात्ति काली महोदय हाजर प्रति त्वया योपल इव क उत्तम सुवर्ण तोल्य को वा मंद वंदसुवर्णवद्व परीक्षा भ्रम्यते पर कथम कुरुषे हाजरा यद्व्यम असनिधे वच् श्रीरामकृष्ण तत्स्यम हाजरा तत्व्याख्या कौती हाजरा तत्व किम तम चुर्ंशति तत्वा सी एत ज्ञान कस्न भक्त चतर्वशति तत्वा का हाजरा पंचभूता षड ऋपु पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियपञ्चकम् इत्येतत् सर्वं माष्टः श्रीप्रभुं प्रति सहास्यम् अयं वदति षड्रिपुवः चतुर्विंशतितत्त्वमध्ये श्रीरामकृष्णः सहास्यं तत्पस्यरे तत्त्वज्ञानस्य कम् अर्थं कृतवान् अस्ति इति पश्य तत्त्वज्ञानं नाम आत्मज्ञानं तद् इति परमार्थं परमात् जीवात्मोधक जीवात्म, जीवात्म परमनो अभेदोपलब तत्व तत्वसी ज्ञान तत्व, तत्व हाजरा कियत्म प्रकोष्ठत आलिंद ग्रीरामकृष्ण महोदयादीं प्रति असौ केवल तर्क करोक अवबुद्ध पुनः किये परूव बृहन्मीनो बल दर्शयती दृष्टि अहम सूत्रम शिथिल अन था सूत्रं छिंद येन धृतम सोपी जले निपतेत अतः अहम कि न वजे हाजरा तथा मुक्ति तथा षडेशरिया मलिनाहेतुकी भक्ति मास्टर मटर्महोद प्रति हाजरा वदती ब्राह्मणशरीरम रिते मुक्ति नवती अहम अवदम तत्क्य शबरी व्याधपुत्री रुहिदास ये भोजन समय घंटाध्वनि क्रिय स्म एक शुद्रा एक भक्तिया मुमुचरे हाजरा ब्रूते तथा ध्रुव स्वीकृति प्रहलाद से समाधरम कुरते ध्रुव से न तथा लाटु अवदत् ध्रुव से आशेषवादुराग तदा पुनः तूषं ठति अहम वास्का भक्ति अहेतुक न कि अस्थ्व ये किंचित याचिष्यु आगतेषु महाजना विरक्ता विरक्ता सतो वदी अमी आया आगतेसु एक वदती हाता अतिरिक् विरक्ता इव याचका स्वयानसु नयती हाजरा वदतीत सकलधनिकव तर कि ऐश्वर भाव युभ हाजरा हा पुनरपी वदी आकाश से जलम यदा निपतती तदा गंगा तथा अन्या सर्वा बृहत्यो बृहत्यो नद्यः बृहत्यो बृहत्यः पुष्करिण्य सर्वं वृद्धिम् आपद्यते किञ्च बृहत् विलादयः अपि परिपूर्णा भवन्ति तत् कृपोदये सति ज्ञानभक्तिम् अपि दत्त। दत्ते किञ्च रूप्यकादिकम् अपि दत्ते परम् एषा मलिनाभक्तिः उच्यते शुद्धभक्तिः निष्कामा स्यात् इत न याचसे, किंतु मम दर्शन तथा मम वचन वचनश्रवण रोचसे तो आम मम मनह समा सक्तम कुतो मन सामसते कथमस्त कर्व चिंत कि प्राथयस परम एसा प्रीणासीम अहेतुक शुद्धा भक्ति प्रहलाद से राज्यम न काम्य ऐश्वर्य न केवलं प्राथ्य केवल मास्टर महोदय हा, हाजरा महाशय हा, कवल निर्बोध तूषि नवती चेत न सैर हाजर है अहंकार तथा लोकनिंदा श्रीरामकृष्ण बार सीपमे अतिनम्रवाति को ग्रह पुनः तर्क कौती अहंकारापनय अति कठिन अस्वस्थवृक्ष सद्य कर्ति अरेद्यु उपशाखा प्रस्फुता यव तस् मूलमस्ती तवत्न स्फुरेत अहम हाजर वादी कि निंद नारायण एवत सकलूपरो राजजते दुष्टो मंदो जनों पूज्य पश्य भो कूजनम काचन श्रवद चरत, कफ नासा कन्या पूज्यते कथम एकम रूपम इत्यतह अतिभक्त स विशेष प्रकाश अस्ति भक्त संगोष्ठी से गोष्ठी प्रकोष्ठ स्फितो अतिस्फुत सति तानपुरा यंत्र उत्तम निर्मी से उत्तम ध्वनिवती सहाय अरे रामलाल कथम रामलाजरा तत्क अवादीत अतस् बह, हरिस्सारश्चन अवदत मातर भ्रातर मतर भातर खातर माता ओदन भुंते सर्वेश हाष्यम रामलाल हा, सहां तपसात कि श्रीरामकृष्ण मास्टर्मोद प्रति तमेत कुरु मतरा अरा वक्ष प्रभो प्रकोष्ठ सेवो नष्ट राल तथा वृंदे किंक शराव विषय वदती तरव कि भाजराम क्व इदान नूय पशा पूर्व आसी खलु अपश्यं